आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज आपको सुनवाते हैं श्याम सुंदर भारती की लिखी झलकी पीहर पुराण झाड़ने देना है तो अब तक ताक पर ही हो के नीचे आ गए पर तो समान है, मैं तो नीचे स्टूल पर खड़ा हूँ स्टूल पर खड़े हो तो टेलीफोन क्यों नहीं उठाते इतना चिल्ला रही हो है और सो तो मैं कहूँ कभी तो समझा करो अरे मैं बाथरूम में हूँ बाथरूम में इसलिए चिल्ला रही हूँ वरना बेचारे को इतनी देर चीखने देती क्या अब उठाते क्यों नहीं टेलीफोन जरूर मेरे प्यार से ही होगा और तो इसमें घंटी तो है? है? बंद हो गयी हु, मैं भी आ गई हूँ अब किसका था फोन बताइये क्या हुआ हुआ कुछ नहीं है हाथ लगाया और घंटी बंद बस तुम्हारा हाथ लगने के बाद और होना भी क्या था क्या क्या क्या कहा घंटी बंद हो गयी मैं कहूँ पहले ही क्यों नहीं उठा लिया तुमने जरूर मेरे पीहर से फोन होगा मैं कहूँ तुम हमेशा ऐसा ही करते हो जानबूझकर जानबूझकर कर जान बुझ हाँ हाँ जान अच्छा देवी जी पीहर से ही होगा गलती हुई हो बाबा माफ करो आइंदा घंटी बजने से पहले उठा लूंगा फिर तो ठीक है ना मैं कहूं ये टेलीफोन वाले ऐसा क्यों नहीं करते कि जब भी किसी के पीहर से फोन हो तो टन टन टनन टन की घंटी की जगह पीहर से हो पीहर से हो पीहर से हो की आवाज निकले अब ये पीहर से पीहर से क्यों बोल रहे हो जी आ, आ, देखो मैं साफ कह देती हूँ मेरे पीहर का नाम लेने की जरूरत नहीं है हाँ। नहीं, कौन बेवकूफ तुम्हारे पीहर का नाम लेता है, है पीहर का नाम लेने के लिए तुम क्या कम हो हाँ हाँ अब क्यों लोगे जी मेरे पीहर का नाम अब तो तुम्हें मेरे पीहर के नाम से ही जलन होती है ओ नाम लो तो मुसीबत और नाम ना लो तो मुसीबत ये क्या मुसीबत है मैं मुसीबत आ, क्या कहा तुमने आ, दे, दे, अब मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हो गई। मेरा मतलब तब तो तुम मेरे पीछे डोलते फिरते थे शादी से पहले बड़े प्यार से कहते थे चौधरी का चांद हो हाँ। या आफताब हो आफ। खिलता गुलाब हो प्यार की किताब हो लाजवाब हो और अब मैं मुसीबत हो गई अरे मैं कोई जबरदस्ती पीछे आई थी तुम्हारे आंखों में सुरमा डाल के साथ सलाम करते हुए गाजो बाजो के साथ तो मुझे लेने आये थे हाँ हा हाँ, भागवान आया था आया था मैं कब इनकार करता हूँ कि नहीं आया था आया था और उस आने की तो सजा आज तक भुगत रहा क्या? क्या कहा तुमने ये ये देखो ये घंटी फिर से बजने लगी है। आ, आ, आप उठाओ हलो कौन अच्छा अच्छा नमस्ते हां हां ठीक है ऐसा है हमें आपसे ज्यादा चिंता है ठीक है पहुंचा देंगे नमस्ते से नहीं वो किराने वाले का था हिसाब का तकाजा कर रहा था चिट्ठी है जरूर मेरे पीहर से ही होगी तुम ठहरो मैं लेके आती हूँ पीहर से नहीं टेलीफोन का बिल है, है? लो मुझे दिखाओ ये लो है डेढ़ हजार का बिल ओह ये टेलीफोन बेड़ा करके रहेगा अब तो मैं ये एसटीडी हटवा कर ही हटा दो जी अब मुझे क्या सुनाते हो हटा दो एसटीडी ताकि कभी कभार मैं पीहर वालों से जो थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ वो भी ना कर सकू कभी कभार हरे भगवान भाई मर्त दिन में दो दो, बार, दो दो दो दो बार, बार बार। या चार अब हाँ। अब तो मेरे फोन भी भी गिने जाने लगे। अब ये भी तुम्हें बोझ हाँ। कर हाँ। तुम समझते हो अगर मैं लिख दू ना तो वो वहां बैठे सारा हिसाब चुपता कर देंगे यू चुटकी वजह थे किराने तक का हाँ किराने तक का तुम्हारे प्यार वाले हिसाब चुकता कर देंगे और और ये जो मेरी नाक जो बची है ना ये थो, थोड़ी बहुत नाक ये भी जड़ से कटवा देना हाँ लो जी अब इसमें नाक कटने वाली बात कहाँ से आ गई वो कौन से पराये हैं और नहीं तो क्या अब ये मम्मी मम्मी आप कहाँ हैं लो मोनू भी स्कूल ऐसी आ गए इधर आ जाओ बच्चो हम यहाँ है मम्मी मम्मी मैं फर्स्ट डिविजन आया हूँ देखो ये कार्ड शाबाश मोनू बेटे मेरा अच्छा राजा बेटा और मम्मी मैं भी फर्स्ट डिविजन आई हूँ ये देखो कार्ड हम्म शाबाश शाहू बेटिया बहुत अच्छे मेरी प्यारी रानी बेटी शाबाश शाह मैं कहूँ सुनते हो मैं ना कहती थी मेरे मोनू मिकू दोनों ही फर्स्ट आएंगे दोनों मुझ पर जो गए है हाँ तुम पर गए तभी तो फर्स्ट क्लास ही लाए है अरे मुझ पर गए होते ना तो पोजिशन लेके आते बड़े आए फर्स्ट पोजीशन वाले अब मुझसे कोई छुपे हो मेरे पीहर में तो नौकर चाकर पोजीशन होल्डर हुआ करते थे मेरे आगे डीग हाक रहे हो अरे मोनू बेटे मिकू जरा बताना और उस घमंडी पड़ोसन के सोनू टोनू का क्या रहा मम्मी मम्मी उन दोनों के तो फर्स्ट पोजीशन है।, है क्या क्या कहा हाँ मम्मी फर्स्ट पोजीशन अजीत सुना तुमने पड़ोसन के दोनों बच्चे पोजीशन लाए हैं अरे पोजीशन लाए तो अच्छी बात है तुम क्यों चिंता करने लगी भगवान है? है अरे तुम तो मस्त रहो हाँ और सेहत बनाओ अरे अब क्या खाक सेहत बनाऊं अरे आज मेरे पीहर वाले यहाँ होते तो क्या मजाल जो उस मुस्तंडी पड़ोसन के सोनिय मोनिये पोजिशन लिया तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी अरे भगवान शादी के बाद ये नाक कटवाने वाली बात तुम सैकड़ों बार कह चुकी हो मैं पूछू कितनी नाकें हैं तुम्हारे पास अब मम्मी अगले सप्ताह ऐसी बड़े दिनों की छुट्टियाँ होने वाली है याद है हाँ मोनू बेटे बिल्कुल याद है और मम्मी इन छुट्टियों के लिए आपने प्रॉमिस किया था वो भी याद है ना हाँ मेरे को बेटिया बिल्कुल याद है बिल्कुल याद है हमारी मम्मी, मम्मी जिंदाबाद हमारी मम्मी जिंदाबाद मामा की चिट्ठी आई है नानी जी ने बुलवाया है ननिहाल हम जाएंगे मौज मस्ती मनाएंगे दूध मलाई खाएंगे तगड़े होकर आएंगे तगड़े हो आएंगे तगड़े अजी मैं कहूँ सुन रहे हो तुम नहीं सुन रहा हूं तो तुम सुना दो ओए होए, होए भोले तो ऐसे बनते हो जैसे कुछ सुना ही नहीं मैं कहूं जी बड़े दिनों की छुट्टियों में बच्चे ननिहाल जाने की ज़द कर रहे हैं अरे भगवान क्या कहती हो अभी पिछले महीने तो हमारे सालार जंग मेरा मतलब है तुम अपने भाई की शादी में पूरे पंद्रह दिन बच्चों सहित रह आई हो और उससे अगले महीने अपनी बहन की डिलीवरी पर तुम लोग कई दिनों रह आई हो आ, और उससे पहले माँ जी की बीमारी पर और भतीजे के मुंडन संस्कार पर इस पर उस पर बारह महीने में बारह दफा हो आई बच्चों के साथ पीहर में और फिर अब छुट्टियों में क्या जाना बाकी रह गया है हाय राम अब तो मेरे पीहर जाने की भी डायरी रखी जाने लगी डायरी रखने की बात नहीं है भगवान बच्चों सहित एक बार पीहर जाने का मतलब समझती हो महीने की ही तंका ओए हो। अपनी देखो जी कह देती हूँ पहले गए वो दूसरे काम थे अब छुट्टियां हैं और छुट्टियों में सब बच्चे ननिहाल ही जाते हैं यहाँ हे हाँ। राम हाँ। अरे अब क्या हो गया बातों बातों में गैस पर रखा दूध तो मैं भूल ही गई हाँ। अरे भला हो इस दूध का पीहर जाने वाली बात की तो छुट्टी हुई मोरा ने जा सुनो जी सुनाओ मैं आपसे एक बात तो कहना भूली गई अरे तो आप कहना याद कर लो जी हाँ याद आया आ, कल शाम को जिस वक्त तुम बाजार गए हुए थे ना हाँ। आ, तब पीछे से तुम्हारे वो वो दोस्त पूरी आए थे पुरी? कह रहे थे हाँ हाँ हाँ वो कह रहे थे कि आजकल तुम्हारे और साहब के बीच हाँ, मेरे और साहब के बीच आजकल कुछ वो मिस राम मिस है? तभी मैं कहूँ आजकल दफ्तर से रोज आना तुम लेट कैसे आते हो अरे समझी, मिस, हाँ, अरे मिस... भा... अरे भगवान तुम समझी नहीं मेरा मतलब हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, बिलकुल मत समझाइए मुझे मैं खूब जानती हूँ मिस का मतलब हाँ हम भी तो कभी मिस थे लेकिन आज मैं तुम्हारी मिसेज हूँ और है? मेरे होते हुए किसी मिस को हम दोनों के बीच में कभी नहीं आने दूंगी हाँ मे, मे, मुझे समझाने चले थे मिस का मतलब मैं खूब समझती हूँ अरे क्या खास समझती हो है? आ, मिस नहीं आ, मेरा मतलब, आ, मिस आ, मतलब आ, है मतलब गलतफहमी समझी लो फिर से फोन की घंटी अरे आती हूँ भाई आती हूँ अरे हाँ। भला हो फोन का वाली बात की तो छुट्टी हुई। हेलो हेलो ओहो फोन फिर से कट गया लेकिन मेरा भला कर गया क्या क्या, क्या कहा अब कु, कु, कु, कु, कु, कुछ नहीं कुछ नहीं बार मैं तो बस यू ही वो बस यू ही यू ही लगा रखी है ये लो अब लाइट भी चली गई मैं कहूं तुम्हारे यहाँ सब कुछ गड़बड़ है मेरे पीहर में तो लाइट कभी नहीं जाती क्यों तुम्हारे पग फेरे से कभी गई हो तो पता नहीं जी सुनो जी वो छुट्टियों में बच्चों को ननिहाल ननिहाल्म है भगवान अपना एक आइडिया है इस बार बच्चे को हा दिल्ली घुमाने ले चलें क्यों क्यों क्या है दिल्ली में अरे भाई दिल्ली में लाल किला है कुतुब मीनार है अप्पू घर है और वो वो क्या हाँ। दिल्ली में लाल किला है कुतुब मीनार है अप्पू घर है ये सब मैंने पीहर में देख रखे हैं क्या उदयपुर में ये सब अजी मैं पूछूं दिल्ली क्या मेरे पीहर से ज्यादा अच्छी है अरे दिल्ली किसी के पीहर से अच्छी हो ही नहीं सकती हम्म अच्छा चलो आ, ये भी छोड़ो आ, आ, अपना इधर ही घूमने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है ना सोने सोने पिकनिक स्पॉट मेरा मतलब घूमने लायक यहाँ भी बहुत अच्छी जगह है इधर क्या खाक अच्छी जगह है अच्छी जगह तो मेरे पीहर में है अरे भगवान कोई तो बात माना कर है? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ तुम क्या खाक पति हो पति तो मेरे पीहर में तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा तो ये थी झलकी पीहर पुराण इसके लेखक श्याम सुंदर भारती निर्देशन किया सुबोध निगम ने आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी